विमला देवी साबू जुड़े हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे उनके बारे में सुनेंगे उनकी कुछ खास एक्टिविटीज के बारे में हम लोग जानेंगे तो आप सभी की तरफ से विमला देवी शाबु का बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार मेरा नाम देवी शाबु है। मैं अच्छा, जी जी। <laughs> में राजस्थान से हूँ मेरी पढ़ाई बीए ए वाइनटीन में मेरी शादी को 52 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं और अभी मैं सूरत रहती हूँ और अपने सोशल वर्क में बहुत बिजी रहती हूँ और मेरे नौ पोते पोती ग्रैंडसन वगैरह है दो बेटे हैं, एक बेटी है मैं और मेरे हस्बैंड बड़े आराम से जीवन जी रहे हैं और हमारी फुल फैमिली बहुत अच्छी है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया विमला देवी जी आप 68 रनिंग है, लेकिन आपकी आवाज से आज भी लग रहा है कि आप हेल्दी वेल्दी और हैप्पी हैं तो अच्छी बात है आगे बढ़ते हुए मैं कहूंगा कि आपके लाइफ में काफी अचीवमेंट होंगे लेकिन कुछ अचीवमेंट्स के बारे में जो जैसे सम्मान आपको मिलता है तो उसके बारे में बताइए कौन कौन से अचीवमेंट्स आपने अपने लाइफ में पाए हैं जब मैं शादी हुई तो सोलह साल की थी लेकिन भले ही 16 साल की थी लेकिन मन में एक बड़ी आ, वो रहती थी जिज्ञासा रहती थी कि मैं कुछ करूं समाज के लिए करूं कुछ महिलाओं के लिए करूं लेकिन मुझे बहुत ज्यादा चांस नहीं मिल पाया क्योंकि मैं 12 साल रही बरेली यूपी नॉर्थ इंडिया और नाइनटीन सेवनटी सेवन में जब मैं सूरत आ गई तो यहाँ गुजरात में मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला काम करने के लिए और जो मेरी जो मेरे अंदर से इच्छा थी और जो मेरी योग्यता थी वो यहाँ मुझे सूरत समाज ने मुझे दी मैंने पहले 1987 में सूरत महेश्वरी महिला समाज की एक गठन किया और उसकी उस था, स्थानीय उस टाइम की छह साल तक अध्यक्ष गुजरात के महेश समाज की मैं अध्यक्षा रही जिसके अंदर पूरे गुजरात का भ्रमण किया सामूहिक शादियाँ करी महिलाओं के विकास के लिए सेमिनार किए और महिलाओं की एजुकेशन लिए छोटे छोटे स्कूलों के अंदर जाके उनको उनकी प्रगति के लिए कुछ सेमिनार्स संगठन है अखिल भारतवर्षीय मैश्री महिला संगठन, उसकी में सन दो हजार छह में ऑल इंडिया की अध्यक्षा बनी और की महिला समाज की अध्यक्षा होने के नाते पूरे इंडिया में घूमी एक एक घरों में गई सब बहनों से मिली कई बार ऐसा लगा कि बहनों में कुछ अच्छा होते हुए भी वो अपने आप को डेवलपमेंट नहीं कर रही है तो उनके लिए हमने अच्छे काफ़ी प्रोग्राम साथ में लिए उनके वेलफेयर के लिए ट्रस्ट खोले और इस तरह में चार साल ऑल इंडिया की अध्यक्षा रही और काफ़ी बड़े अधिवेशन किए जिसमें तीन तीन चार चार बहनें इकट्ठी हुई उसके बाद में सिंगापुर गई सिंगापुर में मारवाड़ी समाज की महिलाओं की स्थापना करी चाइना गई चाइना में हमने मारवाड़ी समाज को ऑर्गेनाइज किया जी जी, और भी हमने उसका ऑर्गेनाइज़ेशन किया चाइना में और 99 में सॉरी 2005 में मैं अमेरिका गई अच्छा, और वहां अमेरिका में भी हमने महिलाओं को इकट्ठा करके यूएस के अंदर न्यू जर्सी में जी। और सब मारवाड़ी बहनों को इकट्ठा किया बहुत सारे अनुभव इकट्ठे किए वहाँ के लोगों ने सब अपनी बातें शेयर करी इस तरह पूरा तीन कंट्रीज में तो मैंने ऑर्गेनाइजेशन मैं वर्ल्ड अच्छा, तो तो हाँ देख चुकी हूँ अब मैं, अब मैं पूरे इंडिया में घूम के टॉक शो करती हूँ आगे टाइम पे आज के टाइम पे जितना आदमी व्यस्त हुआ है उतना ही त्रस्त हो गया है और की फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से सोशल प्रॉब्लम्स की वजह से काफ़ी सभी समाज में चाहे वो मारवाड़ी समाज हो पंजाबी समाज हो कोई भी समाज हो डिवोर्स काफ़ी हो रहे हैं पति पत्नी में काफ़ी अनबन हो रही है पारिवारिक रिश्ते काफ़ी कमजोर हो रहे हैं तो इन सब के लिए अभी मैं पिछले छः साल से पूरे इंडिया में अब तक मैं पिछले चार साल के अंदर साढ़े तीन शो कर चुकी हूँ और दो, दो में वापिस अमेरिका जाके ऐल ए में टॉक शो करके आई मेरी लाइफ काफी बिजी चलती है और मुझे बड़ा आनंद आता है कि मैं किसी के कुछ भी एक दो प्रॉब्लम सुन सकूं और शायद सौ फैमिली में एक दो फैमिली भी सुधर जाए तो एक अच्छा रहेगा और यहाँ लोकल सूरत में भी काफी इंवॉल्व रहती हूँ तो ये मेरा जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा कि मैं ऑल इंडिया की अध्यक्षा बनी और रेड क्रॉस की मेम्बर बनी उसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट का रोल निभाया मैंने सूरत के रेड क्रॉस में दस साल पहले जब यहाँ बाढ़ वगैरह आई थी तो काफी हमने वगैरह बांटी थी अभी कार्यो से मैं प्रसन्न हूँ कुछ कुछ बिजनेस में भी रुचि रखती हूँ इस तरह मेरा अचीवमेंट लाइफ का अच्छा लगता है और सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि मैं इस उम्र में, में भी बिल्कुल हिट फिट और व्यस्त हूँ परिवार चलता है हमारा ऑल इंडिया में जो बच्चों की आई है और आपने अभी भी सी ए ट्रेनिंग में भी ये सारे काम कर रहे हैं तो हम सभी को भी शायद लग रहा है की आपसे आपकी बातें सुनकर प्रेरणा मिल रहा है और अभी इस वक्त जो कार्यक्रम कुछ सुन रहे हैं हमारे सभी साथियों को भी बहुत ही अच्छा फील हो रहा होगा कि आपकी बातें सुनकर उन्हें मोटिवेशन मिल रहा है तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और विमला साबू जी हम लोग ब्रेक में गाना सुनते हैं तो आपको कौन से गीत पसंद है और क्यों पसंद है उसके बारे में बताइए देखिए मुझे पुराने गाने बहुत पसंद है <laughs> क्योंकि खुद ही पुराने हो चुकी हूँ इसलिए पुराने गाने काफी अच्छे लगते हैं वो तो एक लाइन में ऐसे गुनगुनाती रहती हूँ क्योंकि मैं जितने हजबेंड हैंडसम है उतनी मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ <laughs> <laughs> इसलिए एक गाना मुझे बहुत अच्छे से अच्छा लगता है तो वो एक लाइन में आपको बताती हूँ चासी मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था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 सी हो जैसा मैंने सोचा था चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था हाथम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था हाथुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था विमला देवी शाहू जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने गुनगुनाया है और याद दिलाया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था बहुत ही अच्छा फील कराया आपने शो के माध्यम से तो आइए जैसे टॉक शोज आप करते हैं तो टॉक शोज में मुख्य रूप से आप किस तरह की तैयारी करते हैं और किस तरह से लोगों को मोटिवेट करते हैं थोड़ा सा बताइए अपना एक प्रसंग जहाँ आपने टॉक शो किया है बहुत सारे किए हैं लेकिन एक आध एग्जाम्पल के तौर पर बताइए एक मैंने सर जलगांव में टॉक शो किया था जी वो ओनली फॉर कपल्स का था हम्म हम्म तो हम वहाँ बैठे एक्चुअली हम लोग टोक शो का ये तरीका होता है कि हम लोग ज्यादा नहीं बोलते हैं हम्म सामने इस तरह का वातावरण बना देते हैं कि पब्लिक अपने आप अपनी प्रॉब्लम्स बताती है अच्छा तो वहाँ हाँ ऐसा हम उसका वातावरण क्रिएट करते हैं कि पब्लिक अपने आप एकदम नेचुरल तरीके से दिल से अपनी इवन यहाँ बॉम्बे में एक टोक शो में तो एक सांस और बहुत रो पड़ी आपस के अंदर बिमला जी हमने शायद आपकी बातें पहले सुनी होती तो शायद हमारे बीच में झगड़ा इतना लंबा नहीं फैलता तो जलगांव में जब हम कपल्स का टॉक शो कर रहे थे तो ऐसी ऐसी बातें उभर के आई सर के दिमाग नहीं काम करता कि छोटी छोटी बातों में हम अपनी जिंदगी किस तरह खराब कर लेते हैं महिलाओं की प्रॉब्लम थी कि रात को लेट आते हैं उसके आने बाद भी बिस्तर पे व्हाट्सएप पे बैठ जाते हैं बिमला जी हम कब बात करें इनसे हजबेंड की प्रॉब्लम थी कि सुबह से इनकी कड़कड़ाट चालू हो जाती है कि मुझे बाजार से ये लाना है वो लाना आप मेरे साथ नहीं चलते हो चीज कैपेबल वो अकेली कर सकती है लेकिन फिर भी क्यों हमारे ऊपर इतना डिपेंड रहती है कि आप शॉपिंग के लिए चलियो आप सब्जी लाके दो तो इन छोटी छोटी बातों हो के लिए झगड़ा होकर इतना बड़ा रूख कर लेता है कि मेरे ख्याल से एक दो लोग तो डिवोर्स के नकागार तक पहुंच जाते हैं तो मैंने फिर अब जब इतनी सब निचोड़ एक हमने बहुत अच्छा उनको टिप्स दिया कि अगर आपके हजबेंड शाम को पाँच छह बजे जब भी आते हो भले ही आप कितनी दुविधा में रहो लेकिन एक स्माइल उन्हें दे दे और दो मिनट उनके पास बैठ के आधा कप चाय ला दे तो शायद दिन भर के झगड़े भी शांत हो जाए और तुम्हारी शाम भी रंगीन हो जाए तो इस तरह के कई टिप्स हम देते हैं कई प्रॉब्लम सामने आती है लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल जो आ रही है डिवोर्स में या पति पत्नी में हालांकि मैं नए जमाने की हूँ लेकिन मैं इसमें सर एक बहुत बड़ी कमी जो लग रही है मुझे लगती है कि महिलाओं की अत्यधिक शिक्षा वो सेल्फ डिपेंडेंट होना जहाँ महिलाओं में एक अत्यधिक शिक्षा होने बाद जब वो अपना जॉब करती है तो ये लगता है कि भले ही मुझे ये हजबेंड मेरे पास रहे नहीं रहे मुझे रोटी की कमी नहीं रहेगी या मैं जॉब पे जाती हूँ मेरे पास बात करने के लिए काफी लोग है मेरा मन लग जाएगा तो ये कुछ एक दो पॉइंट जो उसके दिमाग में घर कर गए हैं उसकी वजह है कि जो एक दूसरे को हम सम्मान देना चाहते हैं वो सम्मान नहीं दे पाते एक दूसरे जो इमोशनल जुड़ना चाहते हैं वो इमोशनल जुड़ नहीं पाते और ये काफी बड़ा एक समाज का जैसे कि दुर्भाग्य हो रहा है कि महिलाओं की शिक्षा दिलाई गई थी उनके विकास के लिए लेकिन इसका एक गलत अर्थ होके ये एक बड़ा माइनस पॉइंट समाज में हो गया है उसके लिए हम काफी कुछ उन्हें बता के आते हैं समझा के आते हैं प्रकृति के नियम बता के आते हैं कि भी प्रकृति मेल और फीमेल जो दो रचना करी है कुछ सोच समझ के करी है उस अगर हम प्रकृति की सीमाएं लागेंगे तो हमें तकलीफ आनी है अभी आज आज के पेपर में मैंने पढ़ा शायद एक बीजेपी के नेता ने लिखा है कि शाम के टाइम अगर लड़कियां बाहर अधिक निकले तो शायद रेप के केस कम हो सकते हैं तो शाम के टाइम रात को बाहर निकलना और कम कपड़े पहन के निकलना तो ये महिलाओं के लिए प्रकृति ने नहीं रचना करी है ये जेंट्स के लिए चल सकता है कि रात को बाहर निकले तो चल सकता है क्योंकि तो महिला की फिजिकल रचना ही ऐसी है कि वो शाम के टाइम बाहर निकलेगी तो उसकी इज्जत का खचरा है तो ये सब बातें अगर हम उन पर टॉक में समझाते हैं कुछ घर कुछ परिवार वालों के दिमाग में भी बैठता है कुछ इसका इम्प्लीमेंट भी करते हैं और बाद में हमारे पास फ़ोन भी आते हैं कि दीदी आप आके गए हमारी गृहस्थी में काफ़ी सुधार हुआ तो हमें ऐसा लगता है कि सौ फैमिली में से अगर एक फैमिली भी सुधरी तो शायद हम समाज का सही कर पाए ऐसा टोक में होता है अभी मैं वापस ऑल इंडिया की ये अभी हमारे ऑल इंडिया के लक्षण में उसमें वापस दोबारा हमारे टोक शो की समिति का नाम है चेतना लैब जिसकी मुख्य चेयरपर्सन में बना दी गई हूँ और अभी इंदौर में अप्रैल में, में मेरी मीटिंग है तो उसके अंदर मुझे फिर से अपनी भावी योजनाएँ देनी है कि हम किस तरह से इन को और ज्यादा सफल बना सकते हैं किस तरह से हम सक्सेस हो सकते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ी नहीं अभी तो ये हालत हो रही है कि हमारी उम्र के जो पति पत्नी हैं उनमें भी अच्छे संबंध नहीं रहे हैं ये भौतिक साधनों को लेके क्योंकि तो एक मेरी उम्र की महिला चाहेगी कि मेरा पति मेरे पास बैठे करे कुछ बात करे लेकिन उसको अपने मीडिया से अपने व्हाट्सएप से अपने व्हाट्सएप से अपने जिम से कहां फुर्सत मिल पाती है की दोनों साथ में रहे की कमी, कमी बातचीत की कमी ये आपस में झगड़ों का ऐसा हमारा सोचना है विमला जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया टॉक शोज के माध्यम से आप एक फैमिली को जो है जोड़ने का काम आप कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है जो करंट सिनारो में है इस तरह की जो सिचुएशन है उसको आपने अपने शब्दों में बया किया तो यहाँ पर क्या करना चाहिए अब क्योंकि ठीक है प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास और जो डिजिटल सिस्टम्स आए हुए हैं गैजेट्स आए हुए हैं लोग उससे जुड़ते जा रहे हैं और जो मूल जो प्रेम था वो कहीं ना कहीं गायब होते जा रहा है तो अब हमें क्या करना होगा कुछ आपके पास और भी बहुत सारी बातें होगी तो किस तरह से हम लोग इसको अब एक अवेयरनेस फैलाना होगा एक नई जो क्रांति कह सकते हैं लोगों के बीच में डालनी होगी तो आप क्या समझते हैं कि क्या करना चाहिए देखिए मैंने दो तीन पॉइंट इसके लिए निकाले हैं कि कहीं तो हम प्रकृति को मानते हैं गॉड को मानते हैं तो एक तो जो हमें मिला इसे स्वीकार कर लेना चाहिए जैसे मैंने अभी बताया आपको कि मेरे बहुत हैंडसम है और मैं बहुत ब्यूटीफुल नहीं हूं <laughs> लेकिन उस जमाने में मेरे हसबैंड ने मुझे इतने ढंग से स्वीकार किया कि आज हमारा कपल पूरे इंडिया में माना जाता है कि ऐसा बेस्ट कपल नहीं है तो एक तो भगवान ने हमें दिया है उसे स्वीकार करना चाहिए उस उसके अंदर तो तो तो हम निकालते हैं तो पहली बात जो, जो माइनस पॉइंट है उसको मैं कहीं भी गौर नहीं करती हूँ उसको सुधारने का प्रयत्न नहीं करती अगर हर आदमी अपनी माइनस प्वाइंट देख के उसमें सुधरने की कोशिश करे तो शायद ये प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है नहीं मेरे ख्याल से तो क्योंकि हम लोग ने सब कारण तो जान लिए कि प्रॉब्लम क्यों हुई है लेकिन आपने जैसे कहा ठीक कहा कि इनके कारण तो हो गए लेकिन उनको करें कैसे सही कैसे करें तो सही करने के जो दो तीन पॉइंट मैंने होते हैं जो मैं बोल के आती हूँ कि जो मिला है प्रकृति ने दिया उसे स्वीकार कर लो ज्यादा सुधारने की कोशिश मत करो ज्यादा सुधारने जाते हैं वहां गड़बड़ी हो जाती है और दूसरी बात की कम से कम आपसी रिश्तों में चाहे करवा टाए कोई तकलीफ नहीं लेकिन कम से कम हमें संवाद नहीं कम करना चाहिए कई बार क्या होता है हमारे आपसी विचार नहीं मिलते तो मुस्लिम उससे संवाद बंद कर देते हैं तो ये संवाद बंद करना भी एक बहुत बड़ी माइनस पॉइंट होती है जब एक दूसरे से बिल्कुल ही कट जाते हैं और तीसरी बात मैं अभी पिछले दो तीन महीने से मैंने अपना एक विचार बदला है कि अगर हम लड़की को बहुत पढ़ाते हैं तो उसको पहले बात कर लेना चाहिए बेटी से बैठ के कि बेटा तू तो अगले घर पर जाएगी पढ़ाई तेरे काम आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है उस टाइम तेरे को क्या करना है तो क्या सोचती है और अगर मान लीजिए वो कहती है कि मुझे पढ़ाई काम में लेनी है तो फिर उस टाइम उसके मन पसंद के लड़के का ही करना चाहिए चाहे वो कास्ट का हो चाहे नहीं कास्ट का हो। होता क्या है कि हम लोग मारवाड़ी लोग हैं या पंजाबी लोग हैं अपनी कैटेगरी का घर देखते हैं उसके दो बंगले होने चाहिए दस गाड़ी होनी चाहिए भले ही मेंटल लेवल मिले या नहीं मिले अभी वो अभी वो बात नहीं चलने वाली है वो जब बात चलती थी हमारे जमानों में ये माता पिता ने जिस घर में भेज दिया हमने उसको स्वीकार कर लिया लेकिन आज आज की लड़की को अगर हम पढ़ाते हैं तो उसके मंथ के हिसाब से ही हमें सगाई करना चाहिए ना कि बहुत पैसे वाला देख के या बहुत धनवान देख के या बहुत प्रॉपर्टी वाला देख के करते हैं वहाँ गलत होता है तो ऐसे कुछ दो चार बातें हमने निष्कर्ष निकाले हैं बाकी सर सबसे बढ़िया तो कारण यही है साधन तो यही है कि अपने आप की अपनी कमी करें और जो मिला है उसको स्वीकार कर लें तो शायद काफ़ी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है विमला जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मैं आशा करता हूं कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी इन सारी चीज़ों का जो जानकारी है थी लेकिन क्या करें अब वो रास्ते में आपने तीन जो बातें मुख्य रूप से बिंदु के रूप में आपने बताया एक तो जो कुछ आपने अपने को कुदरत ने दिया है ईश्वर ने दिया है उसको स्वीकार कर लिया बहुत अच्छी बात आपने बताया दूसरी बात आपने बताया कि लड़की अगर पढ़ी लिखी ज़्यादा है और उसको फिर समझाए कि किस तरह से आगे जीवन जीना है और लास्ट में आपने कंक्लूजन बताया कि जो भी है जैसे कि कोई भी समाज का अपना एक स्टेटस होता है कि हमें अच्छे घर में ही अपने लड़की को देना है ये सारी चीज़ें हम देखते हैं तो वो चीज़ें देखे नहीं और नेचुरल रूप से जो भी है एक मेंटल लेवल पे उनकी जो समझ है वो अच्छी हो और आगे जीवन जीने की उनकी जो रुचि है वो बनी रहे उन चीजों को देखें और उसके लिए सपोर्ट करें ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया तीन बिंदु हमने आपसे सुना बहुत ही अच्छा लग रहा है और चलिए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं विमला देवी शाहबू से जिनसे हम बात कर रहे हैं विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सुनाए हैं रेडो मदन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो जा ढोला हमारो तर से है सखिया जन्म चल तो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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और हमारे साथ विमला देवी शाहबू जो राजस्थान से बिलोंग करती हैं लेकिन वर्तमान में सूरत में इस्टेब्लिश है सूरत से ही बात कर रहे हैं हमसे तो आइए उनसे बात कर रहे थे हम लोग कि किस तरह से उनका जो टॉक शोज चलता है महिलाओं के जीवन या फिर फैमिली के अंदर जो डिस्पूट होते हैं तो उसको कैसे हम लोग एकजुट करके फिर से वो प्रेम बना रहे हैं फिर से वो प्यार बना रहे हैं उसके लिए प्रयासरत हमेशा ये करते रहते हैं और इसके लिए देश और विदेश में इनका जाना हुआ और सब जगह इन्होंने काफी अच्छे टॉक किए और काफी अच्छे रिजल्ट्स भी उनको मिले हैं तो आइए बात करते हैं विमला देवी शाहू जी मुझे बताइए कि आपके जीवन के बहुत ही खुशनुमा पल उनके बारे में बताएं देखिए सबसे खुशनुमा पल तो ये था कि जब मैं सोलह साल की जब मैंने शादी की जब मैं सोलह साल की, की तो मुझे बहुत बहुत बढ़िया मेरे प्यारे पति मिले जो आज भी उतना ही प्यार कर रहे जितना पहले प्यार करते थे <laughs> क्या बात <laughs> और दूसरा जब मैं ऑल इंडिया की अध्यक्षा बनी और जिस तरह अपने वालों का मुझे इसने मिला आशीर्वाद मिला शुभकामनाएं मिली वो और वो जो मेरा सत्र चार साल का ऑल इंडिया अध्यक्ष का गया वो बहुत ही बढ़िया गया वो चार मेरे यादाश्त के गए और समझे कि हिस्टोरिकल चार साल गए <laughs> और आ, मैं उस टाइम ऑल अपने देश की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से मिलने गई थी तो वो भी उनको बुलाने इनवाइट करने गई थी मेरे अधिवेशन में मेरे सेमिनार में हालांकि उन्होंने हाँ करा था और कोई वजह से नहीं आ पाई लेकिन वो पल भी मेरे लिए बड़ा स्टोरिकल तो रहा कि एक ए, महिला राष्ट्रपति से मैं पहली बार राष्ट्रपति भवन में जाके मिली और उनसे काफी देर हमने बात करी और सब सबसे बड़ा हिस्टोरिकल पल मेरा ये रहा कि मैं नॉर्थ इंडिया छोड़ के गुजरात आ गई क्योंकि नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छा वातावरण नहीं रहता रहने के लिए वहाँ काफी कुछ समझिए महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती है या जो प्रोग्रेस महिलाओं को करना चाहिए वो नहीं कर पाती अब तो खैर काफी स्थिति बदल गई मुझे आए चालीस साल हो गए सूरत लेकिन चालीस साल पहले वहाँ बहुत खराब स्थिति थी कि अब महिलाएं घर से बाहर भी नहीं निकल पाती थी तो वो पल मेरे लिए बहुत अच्छा रहा कि मैं सूरत आके सेटिल हुई और यहाँ फिर मेरा सब कुछ बहुत अच्छे से चलता रहा बहुत अच्छे से और अभी भी चल रहा है ये काफ़ी कुछ पल मेरी लाइफ में बहुत अच्छे रहे मेरे दोनों बेटे मेरे बहुत अच्छे हैं मैंने अभी दो महीने पहले मेरे ग्रैंडसन की शादी भी करी मेरे ग्रैंडसन की मेरे बेटे पुते की बहू भी बहुत अच्छी आई ये सब कुछ मेरे लिए बहुत अच्छा है <laughs> जी बहुत ही अच्छे खुशनुमा पलों के बारे में आपने बताया बहुत ही अच्छा लग रहा था जब हम लोग अपने जीवन के कुछ इतिहास को या पुराने जो बातें हैं उनको ताजा कर लेते हैं तो जीवन में एक नई खुशी हमारे जीवन में महसूस हम करते हैं तो आइए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा बिल्कुल इसके विपरीत में पूछना चाहूँगा आखिरी बार आपकी आंखों में नमी कब <laughs> आखिरी बार नमी तो खुशी की नमी थी की नमी तो मैं भगवान करे जैसे मेरा जीवन निकला वैसे सबका ही निकले लेकिन खुशी की नमी तो कई बार आ जाती है कि ए, मेरे जैसे हस्बैंड मेरे पास बहुत बैठते हैं बहुत प्यार की बातें करते हैं तो कई कई बार ऐसे आता है कि अब हम बूढ़े हो चले हैं और बहुत लंबे अब साथ में नहीं रह पाएंगे तो आंखें नम हो जाती है एक ना एक दिन तो किसी को जाना ही है या फिर कई बार क्या होता है सर कोई मैं किसी के साथ अच्छा करूँ और मेरे साथ से कोई गलत व्यवहार होता है तो पता नहीं क्या मेरे नेचर में कि मैं उसको क्यों मेरे साथ ऐसा किया हालांकि फिर मैं भगवान की सपोर्ट कर देती हूँ उसको गोड के सपोर्ट कर देती हूँ और एक बहुत अच्छा महाभारत का एक किस्सा याद आ जाता है कि दुर्योधन को जब बहुत ने जब अपने चाचा को बहुत गालियां निकाली कि तुम क्यों तो पांडवों का साथ दे रहे हो और पांडव ऐसे हैं वैसे हैं तो उसने लात मार के चाचा का नाम विदुर जी विदुर जी आप जानते होंगे यूनो you विदुर know, जी अःराष्ट्र के छोटे भाई जी। जो उनके धरष्ट के राज्य में रहते थे तो विदुर जी समझाने जाते हैं दुर्योधन को कि देख पांडव कृष्ण सब बहुत अच्छे हैं तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार मत करो लेकिन बदले में दुर्योधन उनको लात मार के अपनी सभा से बाहर कर देता है और कहता है कि तुम जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो और तुम निकल जाओ यहाँ से और आगे से मेरे राज्य में मत आना वो उसी पल उनकी आंखें नम होती है और उसको धन्यवाद देते हैं दुर्योधन को कि तूने आज मेरी आंखें खोली की मुझे वास्तव में मेरी गति तो भगवान के चरणों में है यहाँ नहीं है जहाँ माया मोह में पड़ा हुआ था मैं <laughs> और वो राजे छूट के चले जाते हैं wow. तो ऐसे ही कई बार मेरे साथ कुछ गलत होता है तो आंखें तो नम होती है लेकिन फिर मैं सोचती हूँ हो सकता है भगवान कोई मेरी परीक्षा ले रहा है और मुझे भगवान वार्निंग दे रहा है कि भाई अब ज्यादा किसी से प्रेम मत करो ये सब यही छूटने वाले हैं ऐसा कई बार होता है बाकी कोई खास मेरी एक बेटी है कभी वो उस सुसल जाती तो आंखें नम होती है बाकी तो ऐसा कोई खास नहीं है मेरे पोते पोती सब पढ़े पढ़ ले लिख रहे हैं आज जिसका बोर्ड का एग्जाम है उसने धोख दी तो आंखें नम हो गई भाई चलो अच्छा पेपर करके आना बाकी ऐसा कोई खास नहीं है विमला देवी साहब जी बहुत ही अच्छा जो यादगार पल है आपने याद दिलाया एग्जाम्पल के साथ में हमारे जीवन में खुशी और गम दोनों साथ चलते हैं और दोनों में जब समन्वय लेके हम अपने जीवन को एक सफ़र सफ़र को जो है पूरा करने चलते हैं तो एक बड़ा ही आनंद आता है उसमें जो शायद आप अपने शब्दों में बयां कर रहे थे और हर परिस्थिति से हर सिचुएशन से कहीं ना कहीं एक सीख पॉजिटिव थॉट जो है आप क्रिएट कर लेते हैं और पॉजिटिव वाइब्रेशन सबको देने की कोशिश करते हैं और अपने अंदर में भी उसको बनाए रखते हैं ये बहुत ही अच्छी बात आपकी लगी मुझे तो मैं चाहूँगा कि जीवन में कई बार बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां हमारे पास आती हैं तो ऐसे समय में हम कैसे पॉजिटिव रहें और आगे बढ़ें uh. देखिए इसका सबसे बड़ा संबल तो प्रकृति का होता है गोड़ का होता है और वो सबसे जो मैंने देखा क्योंकि मेरा बहुत बड़ा सर्कल है पूरे इंडिया में सब मुझे जानते हैं जब मैं अपने से नीचे वाले को मैं देखती हूँ तो मैं अपने आप को संभाल लेती हूँ ऐसा ऐसा मैंने कल ही याद किया मेरी रियल सिस्टर है बॉम्बे रहती है थाना रहती है अब वो उनके पास बहुत धन संपत्ति है सब है लेकिन वो पारिवारिक तरह से सुखी नहीं है तो मुझे मैं कल भी मेरे हस्बैंड से कह रही हूँ मैंने कहा देखिए अपने को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है तो अपनी आंखें नम होती है मेरी बहन को देखिए कि उसके आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स परिवार में हैं और वो भी तो जी रही है तो जब हम अपने से नीचे वाले को देखते हैं अपने से ज़्यादा दुखी वालों को देखते हैं तो लगता है कि अपन बहुत अच्छे हैं और ये जो समय पसार हो रहा है या समय जो जा रहा है ये रहेगा नहीं ये तो चक्र है दुख और सुख का पहिया घूमता रहता है तो ये कह, कह, रहेगा नहीं और मैंने कई बार अनुभव किया जिंदगी में एक बार नहीं बार अनुभव किया कि जो घटना उस टाइम अपने को खराब लगती है वो ही घटने के रिजल्ट्स आफ्टर थोड़े दिनों के बाद ही अच्छे लगने लग जाते हैं क्योंकि पता चलता है कि वो अपने लिए सही था उस टाइम लेकिन वो दुख आया वो अपन उसको सहन नहीं कर पाए लेकिन वो बाद में उसके रिजल्ट थोड़े दिनों बाद अपने आप पता चलता है कि वो सही था तो ऐसे अपने आप को मेरे ख्याल से एकांत में बैठ के थोड़ी साधना कर से थोड़ी सोचने से पर इस समय के साथ चलने से समय के साथ भी चलना चाहिए परिवर्तन जो एक अटल नियम है हम हमेशा अपने ये रखते हैं कि भाई जो आज के 20 साल पहले मेरी घर में चलती थी आज भी वो चले डेट इज नॉट पॉसिबल तो अगर इस तरह से हम अपने आप को समझाते रहें तो शायद समय आराम से पास हो जाता है ऐसा कुछ नहीं है विमला जी बहुत ही प्यारी प्यारी सी बातें जो है आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो भी यहाँ से सीख ले सकते हैं अपने जीवन में किसी भी तरह का कोई भी सिचुएशन चाहे नेगेटिव uh, हो पॉजिटिव हो लेकिन उसे थोड़ी देर के लिए हमें साक्षी होके देखना है जैसे आपने कहा थोड़ा सा ध्यान साधना करने से वो सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाती हैं और अपने आप से आप क्लियर हो जाते हैं तो फिर आप फिर से वापस संसार में डीलिंग करना शुरू कर देते हैं और एक अच्छी तरह से यात्रा आपकी शुरुआत हो जाती है विमला जी मैं एक और गीत आपसे चाहूंगा कि जब ऐसे विकट परिस्थिति आती है जहाँ पर कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आता है तो ऐसे में कहा से आपको मोटिवेशन मिलता है या कौन से गीत आप सुनते हैं मोटिवेशन के लिए जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ वार न कोई था न कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा चांद जब तक रात देता है हर कोई साथ गीत आपने याद कराया और आशा करता हूँ कि हमारे सभी श्रोताओं को भी बहुत पसंद आ रहा होगा और ये जो विशेष मुलाकात कार्यक्रम है जिसमें विमला देवी शाहू हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बहुत ही अच्छी बातें उनसे हो रही हैं आइए लास्ट में मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे वर्तमान समय में जिस तरह से हम लोग महिलाओं को सपोर्ट करते हैं सरकार भी महिलाओं को आगे रखती है बहुत सारी चीज़ें महिलाओं के लिए हो रहे हैं तो इन सारी चीजों को देखते हुए फिर महिलाओं के बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं? उनको तो आगे बढ़ जाना चाहिए देखिये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन ही डॉक्टर है उनका बर्थडे है आज तो उनसे मैंने शुभकामनाएं सुब दी सुबह उन्हें तो मैंने कहा आप में और मेरे में सिर्फ डेढ़ साल का फर्क है सिर्फ डेढ़ साल का तो मैंने कहा पहले की मम्मियों के साल साल डेढ़ डेढ़ साल से हम कितने बच्चे हो जाते थे और आज इस उम्र में भी सत्तर साल में भी सिक्सटी एट में भी हम बिल्कुल चुस्त हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि जो आज की महिलाएं कहती है कि हम कम बच्चे पैदा करें तो ज्यादा सुखी रहेंगे कम फिजिकल वर्क करें तो हमारी सुंदरता कायम रहेगी वो सब मिथ्या है हम आज ही इस वो बात कर रहे थे एक्चुअली हो क्या रहा है सर कि हम महिलाएं मैं भी एक महिला हूँ हम अपनी जो ओरिजिनल जिम्मेदारी है उससे हम हम हट रहे हैं और मैंने एक बार स्पीच में कहा था कि महिलाएं कहती है हमको तैतीस परसेंट हक चाहिए वो चाहिए तो तैतीस परसेंट ही क्यों हम तो आप लोगों से मर्दों से बहुत आगे हैं हम तो आपकी जननी हैं पैदा तो हमने किया आप लोगों को तो हम तो बराबरी से भी ज्यादा है बराबरी से भी ज्यादा है तो ये ऐसी भावनाएं जब तक हम महिलाओं में नहीं भरेंगे उनको नहीं समझाएंगे और वो आज की लड़की जो की कहती है हम बराबर का हिस्सा चाहिए बराबर की हमें तैतीस वो चाहिए तो वो सब कुछ सही है ठीक है महिलाओं को आगे आना चाहिए लेकिन मैंने पाँच चार दिन पहले ही पढ़ा था कि पहले से महिलाओं की और स्थिति बदतर हुई है पेपर में पढ़ा था मैंने और ज्यादा बदतर हुई है उसकी वजह है कि उन्होंने अपनी जो ओरिजिनल जिम्मेदारियां उनका उल्लंघन किया और बराबर जो एक उन्हें अपना घर संभालना चाहिए क्योंकि प्राथमिकता तो घर है प्राथमिकता घर है अपना धर्म है अपना साधन है अपना साध्य है हाँ, हम उन सबको भूल के सिर्फ एक जिंदगी की दौड़ में भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं जिसका कोई मंजिल का ठिकाना ही नहीं है आज जो ये जॉग है तो कल बड़ा जोग चाहिए बड़ा जॉक मिल गया तो समय नहीं है समय नहीं मिला तो डिप्रेशन में आ गए डिप्रेशन आ गया तो गोलियां खाओ तो ये सब इतना सब गड़बड़ सड़बड़ चल रहा है ना तो इसका अंत कहाँ होगा ये बड़ा एक दुर्भाग्य सोचने वाला विषय है और इसमें हम लोग खाली एक रास्ता ही बता सकते हैं सर और तो बाकी तो हम क्या कर सकते इसमें कुछ ज्यादा कर नहीं सकते जो बहने समझ जाती है वो बढ़िया है जो नहीं समझे फिर वो जैसा उनका भाग्य वैसा सोच लेते हैं विमला जी बहुत ही अच्छी बात आपने कहा कि क्या करे अब <laughs> बात वही आके रुक जाती है। है। बात वहीं रुक जाती एक जो जनरेशन गेप आया सर जी जी वो पीढ़ी अभी सपोज मान लीजिए मैं बोल रही हूँ आप बहुत इंटेलिजेंट है बहुत अच्छे श्रोता है आप सुन रहे हैं लेकिन अधिकतर आज की पीढ़ी तो क्या बोलती बस बस हमें सब पता है मम्मी जी हमें सब जानते हैं लेकिन आज वो नहीं चलता वो क्या बोलती आज ऐसा नहीं चलेगा मम्मी आज ऐसा चलेगा ठीक है भाई जैसा चलता वैसे चलाइए लेकिन उनको भी पता तो चलता है लास्ट में कि बड़े बुजुर्ग कुछ अपने अनुभव से कहते हैं वो ठीक ही कहते हैं लेकिन पता नहीं क्या ऐसा इन्वायरमेंट हो गया ऐसी पश्चिम पाश्चात्यपत्ता का ऐसा असर पड़ा कि लोग का कहीं भी कुछ भी समझने को तैयार नहीं है और आप चाहे लैंग्वेज में समझ लीजिए चाहे अपने उनमें ड्रेसअप में समझ लीजिए वेशभूषा में देख लीजिए या पारिवारिक प्राथमिकता में देख लीजिए जहाँ जहाँ हमने प्रकृति का उल्लंघन किया वहाँ तकलीफ चाहे आप जेंट्स हैं चाहे लेडीज़ हैं वहाँ तकलीफ तो हुई है तकलीफ तो हुई है और मेरा ये मानना है कि दोनों की तुलना के अंदर महिलाओं ने अपनी जिम्मेदारियों का ज़्यादा उल्लंघन किया है बजाय जेंट्स के ऐसा मैं मानती हूँ तो उसकी उसकी पूरी सजा परिवार उगतता है ऐसा मैं मानती हूँ विमला जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया हालांकि हम लोग सिचुएशन को सब कुछ जानते हुए भी जैसे कि गलतियाँ कर बैठते हैं और कहीं ना कहीं आपने कहा कि जो वेस्टर्न कल्चर है उसको ज़्यादा सम्मान दे रहे हैं और हम अपने प्योर ओरिजिनल कल्चर को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं जिसके वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स ठीक होने के बजाय क्रिएट होते जा रहे हैं नए नए प्रॉब्लम्स आते जाते हैं तो इसको कहीं कही ना कहीं हमें रोक लगाना होगा और उसमें आप जैसे लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहेगा आप जैसे टॉक शोज करते हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से या सोशल वर्क के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं तो यही एक क्रांति का जो रूप है नए ढंग से हम लोग को करना होगा लोगों को इकट्ठा करके बताना होगा और जो अच्छे आ, सफल हुए हैं हमारे प्रोग्राम सुन के या हमारे टॉक शो से या हमारी कुछ इनिशेटिव वर्क से जो ठीक हो गए हैं उन परिवारों को फिर हम एग्जाम्पल के तौर पर अपने ट शोज में अगर उनके द्वारा भी सुनाएंगे तो शायद ये एक और अच्छा काम करेगा ऐसा मुझे लगता है तो चलिए विमला साबू से हम लोग बात कर रहे हैं और काफी जो ट्रस्ट है उनसे जुड़ी हुई है तो मैं चाहूँगा कि आपका जो काम करने का तरीका इसमें लोगों का अनायासी भला कैसे होता है उसके बारे में कुछ एग्जाम्पल्स बताइए के जो बड़े लोग जो व्यापारी लोग होते हैं वो किस में आप समाज सेवा कर देते हैं आपको भी याद नहीं रहता तो आप वो बताइए कि कौन से तरीके होते हैं हैं जिसमें के लोग करके निकल जाते हैं और उनको आइडिया भी नहीं रहता है कल भी मुझे ऐसा ही हुआ की अचानक वो घर पे आई और के आंटी मुझे विज्ञापन लेना है तो मैंने कहा वो इतना खुश हो के कि मैंने कहा कई जगह के हम लोग ट्रस्टी होते हैं कई जगह हम डोनेशन दे देते हैं, कई हॉस्पिटल्स में हम ट्रस्टी होते हैं, कई हम संगठन चलाते हैं तो अनायासी उनके थ्रू कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भला होता रहता है सही बात। जैसे मान लीजिए मैंने टॉक्सो का प्रोग्राम करती हूँ तो इसमें अनायासी 100 फैमिली में से एक दो फैमिली अगर सुधर जाती है तो वो मेरे तरफ से भला हो गया समझिए भला हो गया और जैसे हम लोग महिला मंडल करते हैं और महिला मंडल बनाते है अगर हमने सेमिनार आयोजन किए और सेमिनार के अंदर कुछ फैमिलीज आई उनको कुछ नई युवा पीढ़ी आई उनको सेमिनार अच्छा लगा और आदतों में सुधार के भूल जाते, लेकिन उसका अनायास ही भला हो जाता है तो ये कुछ, कुछ हाँ कुछ कुछ उसको इतना अच्छा लगा बोले मजा आ गया आपसे बात करके की कैसे अनायास भला हो जाता है और आपको लो, हम लोग को पता भी नहीं रहता और वो सामने वाला जिंदगी में दुआ देता रहता है अब वक्त हो गया है कि इजाज़त का हम लोग शो के आखिरी मोड़ पे आए हैं तो मैं चाहूँगा कि जीवन में काफ़ी चीज़ें आपने अनुभव किया है एक छः दशक पूरे कर चुके हैं अब सातवा दशक भी पूरा होगा आपका तो मैं चाहता हूँ कि आप सौ साल तक सेंचुरी पूरा करें ऐसी शुभ आशा के साथ मैं कहूँगा कि आपको राजस्थान और गुजरात के काफ़ी लोग सुन रहे हैं तो एक महिला होने के नाते अपने महिला सहेलियों को एक संदेश के माध्यम से वो अपने जीवन को खुशनुमा कैसे बनाए उसके बारे में दो लाइनें जरूर बताएं। देखिए उम्र के जिस पड़ाव पे मैं आज हूँ मेरी बहनों मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि इस पड़ाव पे आके सिर्फ तो सिर्फ हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें अपने व्यवहार का ध्यान रखें और अपने ईश्क का ध्यान रखें कि हमारा इष्ट क्या है इसको कि हम पाना चाहते हैं जिस जिसके मकसद से हमने ये मनुष्य जीवन प्राप्त किया और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें क्योंकि बिना स्वास्थ्य के न हम भजन कर सकते हैं न पूजा कर सकते हैं न साधना कर सकते हैं न किसी का भला कर सकते हैं तो इस उम्र में आके अपने अधिक से अधिक स्वास्थ्य का कैसे मैं फिट रह सकती हूँ कैसा मुझे खान पान करना चाहिए कैसा मुझे रहना चाहिए और अपने व्यवहार का क्योंकि अपने व्यवहार से हम किसी का मन न दुखाएं अपने व्यवहार से अपने परिवार का मन न दुखाएं समाज के अंगों का हम मन न दुखाएं हो सके जितना हम भला करें और न भला हो न हमारी ताकत हो तन मन धन से तो हम अपनी साधना में लगे अपने रोज के दिनचर्या के कार्यों में लगे और न करें तो किसी को धन्यवाद देके दे के मुस्कुराहट मुझ्ट्रा, देकर हम किसी का भला कर सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा ये ऐसा मेरा एक संदेश है और मैं चाहूंगा कि जैसे संदेश आपने दिया है मैं चाहूंगा कि आपका डाइट और आपका डेली रूटीन क्या है वो भी बताए देखिये मैं सिक्सटी एट की हूँ लेकिन मैं आपको अगर आप मुझे देखेंगे तो मैं सिर्फ फोर्टी की लगती हूँ ये भाँ? मैं अपनी <laughs> क्योंकि मैं इसके बोले कि आज ही मैंने पेपर में पढ़ा कि अपनी सराहना अपनी अपनी सराहना करनी चाहिए अपनी प्रशंसा करनी चाहिए कभी कभी वो भी अच्छी लगती है जी, जी, जी, <laughs> जी, जी. और देखिए मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ मैं प्याज लहसुन भी नहीं खाती हूँ सुबह उठ के नींबू पानी और एक गिलास में नींबू पानी शहद और थोड़ा सा चौथाई चम्मच हल्दी मैं रोज़ाना लेती हूँ ये रोज़ाना दो किलोमीटर ढाई किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करती हूँ प्राणायाम करती हूँ और उसके बाद जहाँ तक वो अपने किचन का काम अपने हाथ से करती हूँ जितना भी मुझे मौका मिलता है हालांकि फुल फैमिली है जॉइंट फैमिली है लेकिन फिर भी सुबह सुबह मौका मिलता है थोड़ा गार्डनिंग का शौक़ है पेड़ों के साथ रहती हूँ और सिंपल दूध एक गिलास रात सुबह दस बजे लेती हूँ और दोपहर में एक डेढ़ बजे दो रोटी और दाल सब्जी खाती हूँ अच्छे से पेट भर के और फिर शाम के टाइम चार बजे मुझे चाय का शौक है शायद दो कप चाय मेरी हो जाती है एक तीन बजे एक पांच बजे और उसके बाद रात को जल्दी सात बजे बाद मैं सबको एक एक बात कहना चाहूंगी कि जिसको अपनी सेहत अच्छी रखनी है नहीं। और वजन भी बढ़ाना हो तो कृपया शाम को सात और अधिक से अधिक साढ़े के बाद खाना न खाए आजकल जो ओबीसीटी की प्रॉब्लम्स है जो लोग मोटे हो रहे हैं उसके सबसे सब बड़ा कारण ये है कि हम रात को खाना खाते हैं जो हमें डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और वो उसकी चर्बी बन जाती है इसलिए जितना हो सके हम शाम को सात से साढ़े सात खाना सिंपल खाना खाएं और रात को गर्म दूध लें ये मेरा रोज का नियम है और मैं बाहर ट्यूरिंग बहुत करती हूँ सफर बहुत करती हूँ लेकिन अपने वादे पे अटल रहती हूँ इवन अमेरिका भी गई तो मैंने वहाँ भी प्याज लहसुन नहीं खाया कुछ कुछ अपने नियम कड़क रखने चाहिए फिसलना नहीं चाहिए कि चलो आज ये मिल गया तो ये खा लें ये मिल गया तो ये खा लें उससे क्या होता है कि सामने वाला भी आपका ये आपके लिए वैसी तैयारी करता है और जहाँ चाह वहाँ रहा सब कुछ मिल जाता है ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं ऐसा अनपॉसिबल नहीं कि हमें कहीं कुछ खाने को नहीं मिलता है और जितना सिंपल खाना खाएंगे जितना भूखा उससे खड़ा कम खाएंगे और फिजिकल वर्क अच्छा करेंगे तो उनके ख्याल से लोग फिट रह सकते ऐसा मेरा मानना है विमला जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपना डेली रूटीन आपने बताया और मैं आशा करता हूँ कि हमारे सभी श्रोता गण जो सुन रहे थे और ख़ास महिला हमारी मातृशक्ति उनसे मैं निवेदन करूँगा कि विमला जी ने जो अपना डेली रूटीन बताया शायद उसमें से बहुत ही अच्छा एक सिंपल तरीका है कि हेल्दी वेल्दी रहने का तो ये चीज़ें ज़रूर आप अपने जीवन में इंक्लूड करें अगर आप, आपका डाइट ठीक नहीं है तो ये एक सिंपल एग्जाम्पल था आपको सुनाया हमने और विमला जी खुद करती हैं सिक्सटी एट में भी ट्रैवलिंग करती हैं हेल्थी हेल्दी वेल्दी रहती हैं और और सारा काम भी करती हैं और टॉक्सोस भी बहुत करती हैं तो देश विदेश में घूमना भी होता है लेकिन वो अपने डाइट पे बराबर आ, अटल रहती हैं जैसे उन्होंने कहा तो मैं चाहूँगा कि इनमें से कुछ चीज़ें जो आपको बहुत अच्छी लगी हो नहीं भी लगी हो तो डाइट का तो ज़रूर फॉलो करें ताकि क्योंकि आपका सेहत का ख्याल आपसे ज़्यादा हमें है तो आप स्वस्थ रहेंगे तो मस्त रहेंगे खुश रहेंगे तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जाते जाते एक बार फिर से विमला देवी शाहू जी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपसे मिलने के लिए बहुत बहुत खुशी हुई धन्यवाद नमस्कार तो श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहें रेडियो मधुबन के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट भाग दौड़ की जिंदगी पल पल भगी ये भाग दौड़ की जिंदगी पल पल भ जिंदगी सूच नीच के खेल में सबको और थाए जिंदगी ये भागदौड़ की जिंदगी पल पल थब जिंदगी गा मगरे घर गर सारे गा खेलकूद के जीवन में मन बल हस जाओ जियो सुबह तो व्यायाम करो सेहत से भरी शुरुआत करो खेलकूद के जीवन में मन बल हंस जाओ जियो सुबह तो व्यायाम करो सेहत से भरी शुरुआत करो गे गर गा पवा था पमा पगरे का सबसे जड़ शाख हरी भर नींद चल की रात सही रहो स्वस्थ और रोग का खत्म निशान करो शाक हरी बर भर नींद चैन की रात सही स्वस्थ रहो भय जियो और रोग का खत्म निशान करो गे गर सारेगा सा ये भाग दौड़ की जिंदगी पल पल घबराए जिंदगी पल पल थबराए जिंदगी पल पल खबराए जिंदगी पल पल